द द दया प्राजापत्याजापत पितरी ब्रह्मचर्यु देवा मनुष्य असुरा उसी ब्रह्मचर्य देवा उचु ब्रवीति नो भवा तेभ्योह एक उवाच इति इति हो चुहो नाम्य न आध्य ओम ते होते द प्रजापति की तीन संतान थी देव मनुष्य और असुर ये तीनों पिता प्रजापति के पास ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे बारह साल का ब्रह्मचर्य काल समाप्त करने पर देवों ने प्रजापति को कहा आप हमें कुछ कहिए अंतिम उपदेश दीजिए तब उनको प्रजापति ने द अक्षर कहा फिर पूछा समझे क्या हम समझ गए ऐसा देवों ने कहा दमन करो ऐसा आपने हमको कहा हाँ तुम ठीक समझे प्रजापति बोले असहनम अच्छा मनुष्या उचु ब्रवीति नो भवाण्यो एक इति ज्यसिस्मेतिचु दत्ति न आखे ओमति होवाच व्यग्याशिषेती फिर मनुष्य को फिर उनको मनुष्यों ने कहा आप हमें कुछ कहिए तब उनको प्रजापति ने द अक्षर ही कहा फिर पूछा समझे क्या हम समझ गए मनुष्यों ने कहा दान करो ऐसा आपने हमको कहा हाँ तुम ठीक समझे प्रजापति बोले असहैनम असुरा उचहो ब्रवीतरो भवादिते तेभ्योहेतरुवाच द इति यज्ञासिष्टा इति आथेति ओविति होवाच यज्ञासिष्टेति व्यशिष्टाई व्यग्याशिष्टिस्में वोचु दयाध्विटेती ओमिहशिषेति इति द दाम दयाध्विद तरे दतम शिक्षेत नमम दानम दयावते फिर इनको असुरु ने कहा आप हमें कुछ कहिए तब उनको प्रजापति ने द अक्षर ही कहा फिर पूछा समझे क्या हम समझ गए असुरु ने कहा दया करो ऐसा आपने हमको कहा हाँ तुम तुम ठीक समझे प्रजापति बोले यह मेघ गर्जना रूपी दैवी दैवीवाणी द द, द कहकर उसका ही अनुवाद करती है दमन करो दान करो दया करो इसलिए सब लोग ये तीन बातें सीखें दमन दान दयाचम धेनु उपाशित वाचम धेनु उपासीता तस्चत्तना स्वाहाकार बषत्कार हार स्वधाकार तस्द स्तनो देवा उपजीवन्ति उपजीवं स्वाहाकार बषत्कार हंसकार मनुष्या तस् प्राणरीषभ वस्णीू धेनुक उपाससना वस्ह वाणी रूपी धेनु की उपासना वाणी रूपी धेनु की उपासना कर उसके चार स्तर हैं स्वाहा हंतकार और स्वधाकार उसके दो स्तनों पर देव उपजीविका करते हैं और हंधकार पर मनुष्य और स्वधाकार पर पितर उपजीविका चलाते हैं प्राण उसका ऋषभ यानी बैल और मन वस् यानी बछड़ा है अय अग्निर्वय स्वान अयम अग्निवैश्वानर यो मंत पुरषेद श्लोति यदिद्यते तस्ोषोतिणिधा भवति यदा उत्क्रमीष्योषं शुणोती वैश्वानर अग्नि अग्नि वैश्वानर है जो यह पुरुष के देह में है उसी से यह अन्न पचाया करता है जो यह खाया जाता है उसका यह घोष होता है जो यह कान बंद करके मनुष्य सुनता है वह जब यह देह छोड़कर जाना चाहता है मरने लगता है तब यह घोष सुनता नहीं तद्वय परम तप ए तद्वय परम यद्वाहितं तप्यते परमं परमंम व्यवलोक जयती सेद एतद्वै परमं परम तप यं प्रेतम अर्यम भरती परम या जयती येद तेतद्वै परमं तप यं अग्नो अभ्या दसती परम लोक जयती यं वेद वह सचमुच ही बड़ी तपस्या है ग्रस्त मनुष्य तपता है अर्थात उसको जो वेदना होती है वह सचमुच ही बड़ी तपस्या है वह परम लोग को जीतता है जो यह जानता है प्रेत को जंगल में श्मशान में ले जाते हैं वह सचमुच बड़ा तप है वह परम लोग को जीतता है जो यह जानता है प्रेत को अग्नि में रखते हैं वह सचमुच ही बड़ी तपस्या है वह परम लोक को जीतता है जो यह जानता है